भाव का किसी, किसी काल में नहीं होता। भी है, मतलब यह जैसे कि प्राग भाव हो जाता है, वैसे अत्यंता भाव भाव घटरूप होकर कभी व्यवहार योग्य हो ऐसा नहीं होता है यहाँ आगे ध्यान देना है का ये प्राग यहाँ थोड़ा एसारो कादी नाम वाला जिसे घट नाम वाला घट होता है ना तो देव्य नाम वाला कौन होगा दरणु कादि दि होगा न hmm. तो ऐसा लगाना दर्णु कादि के प्राग भाव का ही उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्य है लगाएंगे न? उत्पत्ति आदि रूप व्यवहार योग्यत्व अथवा उत्पत्ति आदि योग्यत्व और व्यवहार योग्यत्व ऐसा लगा लेना वैसे टीकाकारों ने उत्पत्ति आदि रूप व्यवहार योग्यत्व कहा है पर तो ऊपर के प्रसंग से देखे ना तो प्राग भाव भी क्या होता है घट रूप को प्राप्त होता, होता है और क्या है वो कारण से संबंधित होता है और क्या व्यवहार से योग्य होता है तो ऐसा सब ले लेना ठीक है उत्पत्ति आदि से क्या लेना है कारण के साथ संबंधित होना और व्यवहार के योग्य होना तो उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्य अर्थ है द्रेणु का, का, का, का आदि द्रव्यक्षना द्रेणु द्रव्य रूप प्राग भाव ऐसा नहीं करेंगे बल्कि द्रव्य के प्राग भाव का ही उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्यत्व होता है क्योंकि ऊपर था ना घटस्थ प्राग भाव कुला घट भाव वापस देतेग भाव को ही कहा जाना घटस्थ से ठीक थी ना इस दृष्टि से ऐसा ठीक है द्रेणु आदि द्रव्य के प्राग अभाव का ही उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्यत्व होता है मतलब क्या है तो द्रेणु आदि के प्रतिभाव और अत्यंता व्यवहार योग्य होगा नहीं होगा ना तो वहाँ लेना। ऊपर जो व्यवहार योग्यत्व है वहाँ भी वही उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्यत्व ऐसा समझ लेंगे और सब ठीक है एटेन से पार्ट है ना आगे एटेन कारण संस्थानम उत्पत्ति आदि इतन प्रत्युतम एतन अर्थ है इस विवरण से इस विवरण से एकदभि प्रत्युत्तम या भी खंडित हो जाता है एतन तेन इस विवरण से इस व्याख्यान से एकदि प्रत्युत्तम या भी खंडित हो जाता है क्या कारणस्थ एव संस्थानम उत्पत्ति आदि या संस्थानम का है कार रूपापत्ति कार रूपापत्ति समझते हैं कार रूप कार रूप की प्राप्ति संस्थानम का क्या है कार्य रूपापत्ति ही कार्य रूप की प्राप्ति कारण को ही कार्य रूप की प्राप्ति कारण को ही कार्य रूप की प्राप्ति कार्य की उत्पत्ति आदि है क्या होगा फिर कारण को ही कारण की ही कार्य रूपता को प्राप्ति कार्य रूप को कौन प्राप्त हुआ कारण ही कार्य रूप में हो जाता है तो कारण की ही कार्य रूपता की प्राप्ति कार्य की उत्पत्ति आदि है प्रत्युतम या भी खंडित हो जाता है इस विवरण से एकद्युत्तम कर्त या भी खंडित हो जाता है क्यों कारण की कार्य रूपता को प्राप्ति कारण की कार्य रूपता को प्राप्ति या कारण को कार्य रूपता की प्राप्ति तो कारण कार्य रूप को प्राप्त हो गया मिट्टी घट रूप को प्राप्त हो गई यही घट उत्पत्ति है तंतु पट रूप को प्राप्त हो गया यही पट की उत्पत्ति है पर ये कार्य जो घट और फट हैं ये पहले कार रूप देखो कारण को कार रूपता की प्राप्ति ही उत्पत्ति है कार्य की तो कार रूपता की प्राप्ति पहले है तो पहले क्या है कारण है मतलब कार रूपता की प्राप्ति पहले है और यदि कार रूपता की प्राप्ति पहले है तब तो क्या है कारण व्यापार व्यर्थ हो जाएगा कारक व्यापार दर्श हो जाएगा यदि कार्य रूपता की प्राप्ति पहले है तो कारक व्यापार भ्रष्ट हो जाएगा और यदि कार्य रूपता की प्राप्ति पहले नहीं है तो क्या होगा असक्ति माननी पड़ेगी क्या होगा अच्छा। हाँ ऐसा कहते हैं तो अब ध्यान देना तो भाषाकार परिशेष न्याय से अपना मत सिद्ध करते हैं एक तो तरीका यह होता है कि अपने मत का प्रतिपादन करना उस पर उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देना उस पर उठने वाली शंकाओं का समाधान देना एक प्रतिपादन की यह रीति है अपने मत का प्रतिपादन कीजिए जो प्रश्न और शंकाएं उठित हो उनका समाधान लेना दूसरी रीति है कि सौमत का उत्पादन नहीं किया दूसरे के मतों को काट दिया अपना मत सिद्ध हो गया इसका भी लोग उपयोग करते हैं तो वही परिशेष वाले ही यहाँ कह रहे हैं ये अब देखेंगे परिशेष अधिकार है कि मतलब कि परिशेष न्याय से या सब मत का खंडन हो जाने पर शेष बचने से शेष क्या बचेगा तो बताते हैं परिशेष न्याय से सिद्ध होता है कि का खंडन कर दिया अविद्या उत्पत्ति विनाशादि धर्म ही अनेकधा विकल्प एकम एवं सद वस्तु अविद्या नटवध उत्पत्ति विनाशादि धर्म ही अनेकधा विकल्प थे एकम औसद वस्तु एक ही सद वस्तु अविद्या के द्वारा एक ही सद वस्तु अविद्या या माया एक ही सद वस्तु एक ही सद परमात्मा वस्तु माया के द्वारा नट के समान उत्पत्ति विनाश आदि धर्मों से अनेक रूपों में कल्पित होता है या अनेक रूपों में ज्ञात होता है पंक्ति लगाएंगे एकम्यवसद वस्तु एक ही सद वस्तु परमात्मा माया के द्वारा नठ के समान उत्पत्ति विनाश आदि धर्मो से अनेक रूप में कल्पित होता है कौन कल्पित होता है एक ही सर्वस्तु। उत्पत्ति बिना सद वस्तु हाँ उत्पत्ति बिना अब अविद्या के द्वारा क्या है कि अनेक रूपों में कल्पित होता है अविद्या के द्वारा अनेक रूपों में कल्पित होता है अब और बीच में क्या माध्यम होता है तो बोलते हैं उत्पत्ति बिना शादी धर्मो से उत्पत्ति बिना शादी धर्मो से हाँ और किसके समान नट के समान जैसे एक ही नट क्या है नाना रूपों को धारण करता है नाना रूप से दिखा देता है ना वैसे ही इति इसीदम भागवतम यह भगवान का मत ना सतो विद्यते भावा इस श्लोक में कहा गया है इसी अश्विन श्लोक उत्तम यह भगवान का मत ना सतो विद्यते भावा इस श्लोक में कहा गया है इस श्लोक की अनुपूर्व इसलिए यथ सिद्ध हो रहा है ये जो है ना एकमय वस्तु ऐसा कोई अनुपूर्व परिशेष न्याय से दूसरे को काट भी या फिर मान लिया कि हमारा ही हो गया इसमें इस न्याय का लोग बहुत उपयोग करते है इस <laughs> शब्द से यह सिद्ध होता बात अलग है या भगवान का मत नोक में उत्तम कहा गया है और बताते है इसमें युक्ति भी देते हैं जी देखो ऐसा है न देखिए माया के द्वारा अनेक रूपों में ज्ञात होता है उत्पत्ति विनाशादी धर्मों से उत्पत्ति बिनाशादी धर्मों से देखो कि अभी घट उत्पन्न हो गया और फिर घटका क्या हुआ ध्वंस हो गया पर तो उत्पन्न हुआ पट का ध्वंस हो गया तो उत्पत्ति बिनाशादी भी तो ज्ञात उत्पत्ति बिनाशादी रूप धर्म भी तो ज्ञात हो रहे हैं जो वस्तु में ज्ञात हो रही है दृश्य प्रपंच ज्ञात हो रहा है उसकी उत्पत्ति बिनाशादी धर्म भी ज्ञात हो रहे हैं ऐसा या उत्पत्ति विनाश आदि धर्मो के धर्मों से है कर, लगा देखो एक ही सद वस्तु अविद्या के द्वारा उत्पत्ति विनाश आदि धर्मो से या उत, नट के नट के समान उत्पत्ति विनाश आदि धर्मो से अनेक रूपों में ज्ञात होता है वैसे उत्पत्ति विनाश आदि धर्मो के साथ ऐसा भी कह सकते हैं साख योग में भी तृतीया कर सकते हैं उत्पत्ति विनाश आदि धर्मो के साथ अनेक रूपों में ज्ञात होता है ये भी लग सकता है कोई ऐसी बात नहीं अब ध्यान देना ऐसे एक युक्ति भी देते हैं कि सत प्रत्यय प्रत्य का व्यविचाराथ क्या इतरे शाम व्यविचाराथ प्रत्यय का विचार नहीं होता है और अन्य प्रत्यय का विचार होता है इतरे साम करता अर्थ इतरे शाम प्रत्य नाम जैसे ध्यान देना घटा अस्थि या घटा सन सन जिसे कहते हैं ना वही अस्थि है सत से अर्थ घटा अस्थि पटाअस्थि या घटा सन, सन तो सब में सन है ना सभी में सन क्या है अनुगत है अब जब कहे घटा न अस्थि तो वहाँ भी न अस्थि में अस्थि है कि नहीं है घटा न अस्थि मतलब घटा असत असत तो वहाँ भी न असत्य सत, असत्य है ही तो, तो ऐसा कोई प्रत्यय है प्रतीति या ऐसा कोई प्रत्यय है जिसमें सत्य न हो जिसमे सत्य न हो ऐसा है कोई तो कहते हैं सत प्रत्यय सब विचार्थ क्योंकि सत्यत्यय का व्यविचार नहीं होता है है ना सत प्रत्यय का व्यविचार जिसे घटा सन तो ये प्रत्यय है या वृष्टि है इसमें दो वंश हो गए ना घट प्रत्यय और संप्रत्यय हाँ तो कहते हैं क्योंकि संप्रत्यय का भी विचार नहीं होता है और अन्य प्रत्ययों का भी विचार होता है जैसे घटासन डंडा दंडासन तो घट पर प्रदंड सभी प्रत्यो में है तो घट पर प्रदंड का क्या हुआ अभी विचार हो गया किसी में है किसी में नहीं है और क्या सत्व सभी में है क्योंकि सत प्रत्यय का विचार नहीं होता है और अन्य प्रत्यय का विचार होता है इसका मतलब क्या है कि सत वस्तु सभी वस्तु सभी में अनुगत है सतवस्तु हाँ तो वही सतवस्तु अनेक रूपों में है वही सतव अनेक रूपों में है और जिसका विचार होता है वो नहीं है। ये युक्ति वेदी होने युक्ति वेदी भाष्यकार में अब ध्यान देना कथम तरवी तरवी आत्मना अविक्रियव तो आत्मा के अभिकारी होने पर तो आत्मा के अवि अभिकारी होने पर पूर्णता कर्मों का त्याग कैसे संभव नहीं है आत्मा के अभिकारी होने पर पूर्णता कर्मों का त्याग कैसे संभव तरी मतलब तो आत्मा का होने पर आत्मा का अभिकारित्व होने पर पूर्णता कर्मों का त्याग कैसे संभव नहीं है यह प्रश्न आया तो इसका भाष्यकार उत्तर देखते हैं जब अभिकारी है तो त्याग क्यों नहीं बनेगा है ना ये प्रश्न है उत्तर देखेंगे गुणा यदि वस्तु भूता वस्तुभूता गुण चाहे वास्तविक हो गुण कौन सत्व रजस और तम गुण चाहे यदि गुण वास्तविक हो या कही गुण चाहे वास्तविक हो यदि व से अथवा अथवा अविद्या से कल्पित गुण हो अविद्या कल्पिता से गुणा गुण यदि वास्तविक हो अथवा यदि गुण अविद्या से कल्पित हो तो दोनों पक्षों में कर्म तदर्मा की कर्म गुणों का धर्म है कर्म किसका धर्म है गुणों का धर्म है मतलब सत्यम इन गुणों का धर्म ही है कर्म जब गुणों का धर्म है तो आत्मा का धर्म हो पाएगा तो फिर आत्मा में क्या है आरोपी ही मानना पड़ेगा सदाकर्थ तो मतलब कर्म को गुणों का धर्म होने पर कदाकर्थ तब कब कर्म को गुणों का धर्म होने पर आत्मा से आज... आत्मा में अविद्या के द्वारा अध्यारोपित ही कर्म है आत्मा में अभिद्या के द्वारा अध्यारोपित ही कर्म है इसलिए अभिद्वान नहीं एक में है यमात्र नहीं है इसलिए अविद्व इसलिए अज्ञानी कश्चित अविद्वान इसलिए कोई अज्ञानी क्षण भी पूर्णता कर्मों का त्याग त्याग नहीं कर सकता है कश्चित अविद्वान क्षण अपनी अशेषता त्य तुम न सकनोती कोई अज्ञानी क्षण भी पूर्णता कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है कर्म से तुम न सकनोती कर्म को जोड़ लेना है न तो अब क्या है की अविद्या के द्वारा आरोपित है आत्मा में तो जो अज्ञानी है तो जो अज्ञानी है तो अविद्या तो उसकी बनी है। तो हुई है और आरोप का हितु अविद्या बनी हुई है तो कर्मों का आरोप अपने में करता रहेगा त्याग नहीं हो पाएगा ये मतलब हुआ करने का है ना और विद्वान तू पुनः किंतु विद्वान पुनः विद्वान तो पुनः विद्या के द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाने पर विद्वान तो पुनः विद्या के द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाने पर विद्या के द्वारा कौन निवृत्त होती है कि विद्वान तो विद्या के द्वारा अविद्यात हो जाने पर अशहिष्ठता कर्म प्रत्यक तुम सकनौती एवं पूर्णता कर्मों का त्याग कर ही सकता है पूर्णता कर्मों का त्याग कर ही सकता है क्योंकि कर्मों के आरोप का हेतु कौन है अविद्या और अविद्या हो गई तो आरोप का हेतु कुछ रहा तो क्या हो जाएगा उनकी लग रही है विद्वान तो पुनः विद्या के द्वारा अविद्यावृत हो जाने आरोप अशहता कर्म प्रत्यक तुम एवं पूर्णता कर्मो का त्याग कर ही सकता है क्योंकि अविद्या से अध्यारोपित वस्तु का शेष होना संभव नहीं है क्योंकि अविद्या से अध्यारोपित वस्तु का शेष होना संभव नहीं है अविद्या से अध्यारोपित कौन था कर्म उस कर्म का शेष रहना संभव जो तो अविद्या ही नहीं रही तो अविद्या से अध्यारोपित कर्म रहेगा क्योंकि अविद्या से अध्यारोपित कर्म का शेष रहना असंभव है अच्छा और इसको बताते हैं नहीं यहाँ भी नहीं को एक में लेना ही ठीक है तैमरिक दृष्टार की मतलब तिमिर रोगी की दृष्टि है। तिमिर रोगी की दृष्टि से तिमिर रोग होता है ना आंख में जिसको आजकल मोतियाबिंद कहते हैं ना मोतियाबिंद हो जाता है उसको क्या कहते हैं तिमिर तो तिमिर रोग होने पर क्या होता है पिथ्वी चंद्र की प्रती होती है आप भी आंख में ऐसा उंगली लगा कर देखेंगे तो दो, दो चंद्रमा दिखाई देगा है होता क्या है कि अभी क्या है दोनों आंखों की जो ज्योति जो निकलती है ना नेत्र ज्योति वो एक ही लक्ष्य को तो जाकर ग्रहण करती है सामान्य रूप से और जब एक में ऐसा कर देंगे तो ये अलग स्थान पर जाएगी इसकी ज्योति ये अलग स्थान पर जाएगी तो दो अलग अलग स्थानों पर जाने से जो दिखाई देते हैं और मोतिया गुंड में दोष के कारण ऐसा हो जाता है अब ध्यान देना तो ये है कि तीन रोगी की दृष्टि से अध्यारोपित तिमिर रोगी की से या रोग की से ऐसा लगाना तिमिर तिमिर रोग युक्त मनुष्य की की आदि का निवृत्ति होने पर शेष रहना संभव नहीं है लग तिमिर रोगी की दृष्टि से अध्यारोपित आदि का तिमिर की निवृत्ति होने पर तिमिर की निवृति होने पर सेफ रहना संभव नहीं है किसका सेफ रहना संभव नहीं है दूछंद्र का दूछंद्र का सेफ रहना संभव तो दो चंद्र रहेंगे दो चंद्र शेष रहें नहीं रहेंगे मतलब ज्ञान विशेष ज्ञान के विषय हो करके दो चंद्र नहीं रहेंगे है ना अच्छा दो चंद्र वास्तव में है ही नहीं ज्ञान ज्ञान विशेष वो प्रतीक हो रहे हैं तो ज्ञान विशेषविन नहीं रहेंगे ये मतलब है अभी यहाँ पर ध्यान देंगे आप तो यहाँ पर वो क्या है कि ये जो विद्या के द्वारा अविद्या अविद्यात होने पर कर्म का पूर्णता परित्याग कर सकता है क्योंकि अविद्या से अध्यारोपित वस्तु का शेष रहना संभव नहीं है क्योंकि अविद्या ही नहीं रहेगी तो अद्ध्यापित वस्तु रहेगी ये सब की बात की जा रही है जीवन मुक्ति की बात की जा रही है ना तो बालिका अनुवृत्ति जैसे कुछ मान्य भाषाकार को यहाँ पर इस प्रश्न को देखने से हम्म अविद्यालय मान रहे है क्या नहीं मान रहे है ना अविद्या की पूर्णता निवृत्ति यहाँ मान रहे हैं भाष्यकार जैसा कुछ एवं सतीदम वचनम उपन्नम और ऐसा होने पर या वचन उपन्नम करता है युक्ति युक्तम और ऐसा होने पर या वचन युक्ति युक्त होता है कौन सा वचन तो अभी ध्यान देना अभी क्या हो गया कि अज्ञानी कर्मों का आरोप करता है क्योंकि आरोप की हेतु अविद्या उसमें रहती है तो अज्ञानी के द्वारा कर्मों का पूर्णता त्याग कभी संभव नहीं है और ज्ञानी की अविद्या विद्या से निवृत्त हो जाने के कारण आरोप का हेतु कर्म न रहने से उसके कर्मों का त्याग होता है यही यही हुआ निर्णय क्या एवं और ऐसा निर्णय होने पर यह वचन युक्ति युक्त होता है की सर्व कर्माणी मनसा संखिस के, के लिए हाँ क्योंकि आरोप का हेतु अविद्या नहीं है तो कर्मों का वो हो ही नहीं सकते हैं तो सभी कर्मों का मन से क्या हो जाता है अब आरोप का हेतु अविद्या होने कर्णा ज्ञानी के लिए कहते है कि अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त करता है मतलब ज्ञान निष्ठा की योग्यता और संसिद्धि को प्राप्त करता है यही था ना स्वाकर्मणात्म अभ्यर्थ अपने कर्मो के द्वारा ईश्वर की आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है वहाँ संसिद्धि यहाँ क्या है सिद्धि अच्छा अब देखेंगे सिद्धि उठा योग्यता लक्षणा और ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप जो कर्मजन्य सिद्धि कही गई, ये निकालिए कहाँ पर थी ये छियालीस है ना? यथा प्रवृत्तिर्भूता नाम एम सर्विदम तथम स्वा कर्मणा अपने कर्मों से भगवान की आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है सिद्धि करते क्या दिया था ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण है ना तो अब लगाइए जहाँ पाठ चल रहा है और कर्म से जन् ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप जो सिद्धि कही गयी क्या कर्म जा कर्म से जन्य ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणा या सिद्धि उगता कर्म से जन् ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप जो सिद्धि कही गयी तब से हाँ फलता उस ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि का फल फल फलभूता कर, कर फल उस सिद्धि का फल ज्ञान निष्ठा लक्षण निष्कर्म सिद्धि को कहना चाहिए नहीं? किसका फल बोलो सिद्धि का फल सिद्धि का फल मतलब ज्ञान निष्ठा योग्यता रूप सिद्धि का फल फल क्या है ज्ञान निष्ठा लक्षणा निष्कर्म सिद्धि या ज्ञान निष्ठा रूप निष्कर्म सिद्धि ध्यान देना ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने पर क्या होगा ज्ञान निष्ठा होगी ना ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि होने पर क्या होगी और ज्ञान निष्ठा को ही यहाँ पर निष्कर्म सिद्धि सदस्य कहा है ना कि ज्ञान लक्षणा निष्कर्म सिद्धि कहना चाहिए या ज्ञान रूप निष्कर्म सिद्धि कहना चाहिए इसलिए श्लोक आरम्भ किया जाता है देखो असतबुद्धिस्ृहा नसतबुद्धि जितात्मा विगत स्पृह नईकर्म सिद्धि परमा संस सर्वत्र असत्य बुद्धि सभी विषयों में आसक्ति रहित बुद्धि वाला है ना सभी में आसक्ति रहित अंताकरण वाला अंताकरण को करने वाला इस प्रिया रहित मनुष्य लग जाएगा सर्वत्र आसक्ति रहित अंताकरण वाला जीते हुए अंताकरण वाला स्त्रियारहित मनुष्य संन्यासेना सं परमा न सिद्धिम अधिगछती संयास के द्वारा परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है संन्यास के द्वारा किसको प्राप्त करता है परम नष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि आने पर यह होगा सब भाष् में देखेंगे असत्य बुद्धि में समाज है असक्ता बुद्धि यश सह असत्य बुद्धि असत्य बुद्धि का कैसा विग्रह है असक्ता बुद्धि यस्य सह असत्य बुद्धि असक्ता का अर्थ है संग्रहिता असक्ता का क्या अर्थ है संग्रहिता मतलब आसक्ति रही और बुद्धि करते अंताकरण आसक्ति रही अंताकरण है जिसका उसे क्या कहते हैं असक्त बुद्धि किसमें आसक्ति रही था? तो एक दो विषयों में नहीं बल्कि सर्वत्र बल्कि क्या है सर्वत्र सर्वत्र है ना इसका मतलब है आसक्ति निमित्ते सुमित्ते सुक्ति निमित्तु पुत्र दारादिशु आसक्ति के कारण पुत्र दारादि सभी में आसक्ति किसमें होती पुत्र में धारा में घर में आश्रम में फिलो में सब में होती है ना तो आसक्ति के कारण पुत्र धारा आदि सभी में जो कैसा है आसक्ति रहित बुद्धि वाला है जीता का क्या अर्थ है जीता आत्मा यश सा जीतात्मा जिता करता है वसीकृता आत्मा कर सन्ताक्रणम बस में किया हुआ अंताकरण है जिसका है ना बस में किए हुए अंताकरण वाला जीते हुए अंताकरण वाला जगत इस प्राकृत देखेंगे स्प्रिया यशमा विगत स्प्रिया जिस मनुष्य से स्प्रिया निकल गई है उसे क्या कहते हैं विगत स्प्रिया स्त्रिय करते कृष्णा जिस मनुष्य से कृष्णा निकल गई है कृष्णा किसने देह जीवन और भोग भोगों में देह जीवन और देह में कृष्णा निकल जाए है ना दे हमारा जो है ना देह में कृष्णा निकल जाएगी वो तो देह में भी बहुत राग होता है ना देह के प्रति बहुत तृष्णा रहती है कि इसलिए हमेशा अमर बना रहे स्वस्थ बना रहे ऐसा तो देह में जिसकी तृष्णा निकल जाए जीवन में निकल जाए हमारा जीवन अभी और मिलना चाहिए लोग सोचते हैं जीवन में तृष्णा चली जाए और किसने भोगों में है ना आदमी चाहता है ना हमको अच्छा सुख मिलेगा तो भोग हो गया ना अच्छा दे जीवन दे जीवन और भोगों में जिसमें जिस दे जीवन और भोगों में जिससे तृष्णा निकल गई है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं विगत स्प्री या एवं भूता आत्मज्ञा जो इस प्रकार का आत्मज्ञानी है जो वैसा अज्ञानी है जो वैसा आत्मज्ञानी है जो वैसा आत्मज्ञानी है सह संसन वा प्राप्त करता है तो निष्कर्म सिद्धि में समाप्त देखेंगे निष्कर्म सिद्धि है ना यहाँ पहले नैषकर्म नैष्कर्म शब्द को समझेंगे निर्गतानी नच्चर कर्मान समात निष्कर्मा अपने निष्कर्मा को बताया है ना अत्य भावू निष्कर्मे हम निष्कर्मा क्या है निर्गतानी कर्माणी यशमा निष्कर्मा जिससे जिस व्यक्ति जिस से कर्म निकल गए हैं जिस व्यक्ति से कर्म निकल गए हैं जिस व्यक्ति से कर्म निकल गए हैं मतलब जिस व्यक्ति से कर्मों कर्म का क्या हो गया है जिस व्यक्ति से कर्मों का जिस व्यक्ति से कर्म निकल गए हैं या जिस व्यक्ति से कर्म का त्याग हो गया है ये समात् जिस व्यक्ति से उस व्यक्ति को क्या कहेंगे निष्कर्मा अब कैसे निकल गए कर्म तो निष्क्रिय ब्रह्मत्म संबोधात् ध्यान देंगे निष्क्रियम ब्रह्म एवं आत्मा निष्क्रियम ब्रह्म आत्मा इति सम्बोधा निष्क्रियम ब्रह्म एव आत्मा इति संबोधा यस्त ऐसा समास है निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित व्यापक व्यापक में क्रिया नहीं है ना कि क्रिया रहित ब्रह्म ही क्रिया रहित ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा सम्यक बोध है जिसे निष्क्रियम ब्रह्म आत्मा इति संबोधा क्रिया रहित ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा बोध है जिसको अच्छा यस्त कर दिया मैंने अच्छा अच्छा एक मिनट ठीक है चलो लग जाएगा ऐसा बोध है जिसको वह व्यक्ति की निष्क्रिय ब्रह्म रूप आत्मा का बोध होने से ब्रह्म रूप आत्मा का बोध है जिसको उस मनुष्य को ना अच्छा तो निष्क्रिय ब्रह्म रूप आत्मा को जानने वाले मनुष्य से हो जाएगा ना हाँ निष्क्रिय ब्रह्म रूप आत्मा को जानने वाले जिस मनुष्य से ये यशमाद का ही स्पष्टीकरण हो गया फिर तो है ना याज का ही स्पष्टीकरण हो गया निष्क्रिय ब्रह्म रूप आत्मा को जानने वाले जिस मनुष्य से कर्म निर्गत हो गए हैं कर्म त्यक्त हो गए हैं उस मनुष्य को क्या कहेंगे निष्कर्मा तो यशमाज का ही स्पष्टीकरण है निष्क्रिय ब्रह्मत्म संबोधा उस आत्मज्ञानी को क्या कहेंगे निष्कर्मा और तत्व भाव उसके भाव को उसके भाव को क्या कहेंगे निष्कर्म्यम निष्कर्मा से भाव में स्वयं होने पर निष्कर्म्यम बनता है ना तत्व भाव सिद्धि क्या था नैकर्म सिद्धि नैष्कर्म और सिद्धि के साथ क्या कर दिया फिर कर्म समाप्त कर तो हो गया अर्थ निश्कर... क्या था देखो निष्कर्मा का है निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानने वाला मनुष्य निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानने वाले मनुष्य को क्या कहेंगे निष्कर्मा निष्क्रिय ब्रह्म को आत्मा ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानने वाला मनुष्य निष्कर्मा हो गया उसका भाव मतलब निष्क्री ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा ज्ञान निष्क्री ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा ज्ञान तो ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे निष्कर्म निष्कर्मा तो ज्ञानी हो गया ना और उसका ज्ञान क्या हो गया निष्कर्मे भाव क्या निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है ऐसे ज्ञान को कहेंगे निष्कर्मे क्या निष्कर्म का क्या हुआ निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है इस ज्ञान को क्या कहेंगे निष्कर्म और निष्कर्मी क्या था सिद्धि क्या निष्कर्म सिद्धि ये कर्म समास हुआ ना मतलब इसका सिद्धि कर्म होता है क्या फल निष्कर्म रूप फल खल, फल मतलब निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा ज्ञान है ना अब लगाएंगे आगे एक समास और बताते हैं निष्कर्मे सिद्धि नष्कर्म सुबह सिद्धि हाँ पर क्या कर दिया कर दिया पहले कर्म न किया था ना निष्कर्म की सिद्धि निष्कर्म की सिद्धि मतलब निष्कर्मता की सिद्धि मतलब निष्कर्मता का फल निष्कर्मता का फल अभी देखो आ रहा है अभी क्या है निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण से सिद्धि निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित तो होना लक्षण है जिसका निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति ही लक्षण है जिसका किसका जो निष्क्रिय आत्मरूप में स्थित होगा जो निष्क्रिय आत्मरूप में तो निष्क्रिय आत्मरूप में स्थित व्यक्ति की सिद्धि निष्क्रत्म आत्मरूप में स्थित व्यक्ति की सिद्धि वो क्या होगी सिद्धि होगी निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप होगी सिद्धि का निष्पत्ति ताम से क्या लेना है नष्कर्म सिद्धिम और नष्कर्म सिद्धि कैसा परमाम और परमा का प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठ है न सिद्धि ये कैसी है कर्मजन सिद्धि से विलक्षण सिद्धि क्या होती है ज्ञान तो निष्ठा की योग्यता रूप होती है ना तो कर्मजन सिद्धि से विलक्षण है निष्कर्म सिद्धि और यह कैसी है सद्यो मुक्ति अवस्थान रूपा मतलब सद्यो मुक्ति का अर्थ होता है जीवन मुक्ति है ना तो सद्यो मुक्ति में स्थित होना रूप जीवन मुक्ति में स्थित होना रूप सिद्धि को संन्यास के द्वारा प्राप्त करता है अर्थात सम्यक दर्शन के द्वारा प्राप्त करता है किससे प्राप्त करता है सम्यक दर्शन के द्वारा प्राप्त करता है यहाँ सन्यास करते अर्थ सम्यक ज्ञान hmm. अच्छा हुआ तो संन्यास का एक अर्थ हो गया सम्यक ज्ञान और दूसरा अर्थ क्या करते हैं सब तत्पुरर्ण की सम्यक ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म से दूसरा हो गया संन्यास का पहला अर्थ है सम्यक दर्शन वह तत्पूर्व कर्ण सर्व कर्म संसन सम्यक ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म संस ऐसी परमा सिद्धि को प्राप्त करता है परमा मतलब कर्म सिद्धि ऐसी विलक्षण होगा समय दर्शन मतलब जो ज्ञान है ना तो उसकी ज्ञान ज्ञान से त्याग होगा फिर वो जो निष्कर्म सिद्धि है ना वो वो है ना, उसकी कुछ पहले अवस्था है ये, जो निष्कर्म सिद्धि है ना वो तो अच्छी सिद्धि है ना उसके पूर्व की अवस्था यहाँ पर कही जा रही है समय दर्शन चा से तथा से उत्तम अधिगक्ष वैसा कहा गया सर्व कर्माणी मनता सं्याग करके न करते हुए और न करवाते हुए ऐसा कहा गया है तो निष्कर्म सिद्धि का बढ़िया ना हो गया, गया? निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति याथवा निष्क्रिय रूप सिद्धि आत्मा का ध्यान रूप सिद्धि ऐसा हम देखेंगे पूर्व सिद्धि पहले से तो नहीं रहती। जी सिद्धि मतलब ये तो ज्ञान योग के अभ्यास से होगी ना हाँ ये तो ज्ञान ज्ञान जो है ना जो वृत्ति ज्ञान तो उत्पन्न होता ही है ना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है वृत्ति ज्ञान तो उत्पन्न होता ही तो वृत्ति ज्ञान को लेकर कहा गया है ना ऐ पर तो परिशेष न्याय से सिद्ध किया गया है इसमें कोई कोई शंका का नहीं है ना क्या वो तो बोलेंगे आत्मा तो सदा अप्रोप है ही उसको अज्ञान से इसा उसने कल्पना कर लिया था अज्ञान अज्ञानी, अज्ञानी तो उसने ऐसी कल्पना कर लिया है तो ज्ञान हमेशा तो चलिए स्वकर्मानुष्ठान ईश्वराध्य रूपेण पूर्वोत्तेन ईश्वरा रूपेण पूर्वोत्तेन स्वकर्मानुष्ठान ईश्वर की अर्चना रूप स्वकर्म के अनुष्ठान से क्या ईश्वर की आराधना रूप स्वकर्म के अनुष्ठान से जन पूर्व में, में, मतलब में कही गए लक्षणों वाली सिद्धि प्रागुप्त लक्षणाम सिद्धि पूर्व में प्रागुप्त लक्षण सिद्धि को ने ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता रूप समझ लेना प्राग उप्त लक्षणा मतलब ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि यही यही पूर्व में कही गई है ना ईश्वर की आराधना रूप पूर्वोक्त स्वाकर्म के अनुष्ठान से पूर्व में स्वकर्म कहा गया था ना स्वकर्म बड़ा सम्य सिद्धि में ईश्वर की आराधना रूप पूर्वोक्त स्वकर्म के अनुष्ठान से जन पूर्व में कही गई उक्त लक्षण वाली सिद्धि को प्राप्त किया हुआ मनुष्य की प्राप्त किए हुए मनुष्य की प्राप्त किया हुआ मनुष्य और उसका एक विशेषण और उत्पन्न आत्मविवेदान उत्पन्न हुए आत्मा के विवेक ज्ञान वाला उत्पन्न हुए आत्मा के कैसे उसको विवेक ज्ञान हो गया भिन्न ज्ञान हो गया कि ये अनात्मा अलग है और आत्मा अलग है तो ये विवेक ज्ञान हो गया तो ज्ञान निष्ठा मतलब है ईश्वर की आराधना और अनुरूप कर्मो से क्या हुआ कि ये सिद्धि हुई उप तो लक्षण सिद्धि हुई अर्थात ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि हुई और फिर क्या होगा की उसको आत्मा का विवेक ज्ञान होगा मतलब अनात्मा से भिन्न आत्मा है अब इसके बाद क्या होगा केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूप नष्कर्म रक्षणा सिद्धि जो नष्कर्म रक्षण सिद्धि है ये केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूप है केवल आत्मज्ञान निष्ठा मतलब आत्मज्ञान में इसी आत्मज्ञान में यह आत्मज्ञान का वर्तमान रहना ऐसा तो आत्मज्ञान निष्ठारूप निष्कर्म रक्षणा सिद्धि जिसके लिए पहले आया था ना निष्कर्म शब्द जिसके लिए पहले आया है उसी के लिए केवल आत्मज्ञान ज्ञान निष्ठा रूप एक शब्द आ गया जिस क्रम से होती है उसे कहना चाहिए दोबारा लगाएंगे पंक्ति ईश्वर की आराधना रूप पूर्वोत्त स्वाकर्म के अनुष्ठान से जन्म ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त किया हुआ उत्पन्न हुए आत्मा के विवेक ज्ञान वाले मनुष्य की केवल आत्मज्ञान निष्ठारूप निष्कर्म लक्षण सिद्धि जिस क्रम से होती है वह क्रम कहना चाहिए वह क्रम कहना चाहिए इसलिए कहते हैं सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा निबोद में सम्ठा ज्ञान सेबोद मे समा ज्ञान से यापरा कौ कौया सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म आपनोति तथा मैं निबोध हे कौन थे सिद्धि को प्राप्त किया हुआ या सिद्धि औतरणिका में है ना प्रागुप्त लक्षणाम सिद्धि प्राप्त है ना ज्ञान निष्ठा की योग्यता और प्राप्त किया हुआ मनुष्य कौन सी सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता और प्राप्त किया हुआ मनुष्य यथा ब्रह्म आप जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है तथा में निबोध वैसा मुझसे जानिए अच्छा अब वो मनुष्य तो कैसा होगा उसको विवेक ज्ञान हो गया होगा ऊपर बोलते हैं ना और जैसे को को को लो लो ब्रह्म को प्राप्त करना है ना लो श्लोक निका ब्रह्म को प्राप्त करने का मतलब है केवल आत्मज्ञान निष्ठारूप नष्कर्म लक्षण सिद्धि को प्राप्त करना सिद्धिन प्राप्त सिद्धि को प्राप्त किया हुआ तो यहाँ वही कर्मणा है ना कि अपने कर्मो से ईश्वर की आराधना करके अपने कर्मों से ईश्वर की आराधना करके अवतरणिका में था ना स्वा ने ईश्वरा अभ्यर्थ रूप है वही है अपने कर्मों से ईश्वर की आराधना करके ईश्वर के अनुग्रह से जन्म ईश्वर की आराधना करने से क्या होगा ईश्वर के कृपा प्राप्त होगी अनुग्रह प्राप्त होगा तो ईश्वर के अनुग्रह से जन्म वे इंद्र की ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता किसमें आना चाहिए देव इंद्री में मतलब देव इंद्रिय क्या है ज्ञान प्राप्ति की अनुप्र योग्य होना चाहिए मतलब सात्विक होना चाहिए है ना सत्वाईश्वर के अनुग्रह से जन्म ईश्वर के अनुग्रह से जन्म है ज्ञान निष्ठा की योग्यता सिद्धि और ज्ञान निष्ठा की योग्यता किसमें आएगी देव इंद्रियों में ईश्वर के अनुग्रह से जन्म देव इंद्रिय की ज्ञान निष्ठा की योग्यता सिद्धि तो प्राप्त है यह सिद्धि में प्राप्त करना फिर बताते हैं कि सिद्धि प्राप्ता इति तद अनुवादा कि की प्रा प्राप्ता इति इस तद अनुवादा तद अनुवाद और तस्व से लेना है सिद्धि प्राप्तस्य से सिद्धि को प्राप्त किए हुए मनुष्य का पुनः कथन अनुवाद करते क्या पुनः कथन सिद्धि को प्राप्त किए हुए मनुष्य का पुनः कथन उत्तरार्थ मतलब आगे संबंध बताने के लिए है सिद्धि को प्राप्त किए हुए मनुष्य का सिद्धि प्राप्त इस प्रकार सिद्धिम प्राप्त इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त किए हुए मनुष्य का पुनः कथन आगे संबंध बताने के लिए पुनः कथन का मतलब पहले एक बार आ चुका है ना क्या है सिद्धिम तो जिंदगी ये आ चुका है ना तो पुनः कथन क्यों हुए आगे संबंध बताने के लिए तन अनुवादा कर अनुवादा सिद्धि प्राप्ता इस प्रकार उसका अनुवाद किसका अनुवाद सिद्धि को प्राप्त किए हुएगा अनुवाद सिद्धि को प्राप्त किए हुएगा पुनः कथन आगे संबंध बताने, बताने के लिए है किम तदरम वो उत्तर वाक्य है? कौन है जिनके साथ यद अर्थानुवाद जिसके लिए अनुवाद किया गया है, है जिनके साथ संबंध बताने के लिए अनुवाद किया गया है किम तदरम उत्तर वाक्य कौन है जिसके साथ संबंध बताने के लिए अनुवाद किया गया है तो बताते हैं यथा यथाकर्थ है और एन प्रकार से ज्ञान निष्ठारूपेण ब्रह्म आपनोती ब्रम परमात्मानम तथाकर्थ समम तम मे, प्रकार, प्रकार से लेना ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम मेरे में निबोध मम मेंचनाथ निबोध लगाइए जिस प्रकार मतलब ये ज्ञान निष्ठा रूप जिस प्रकार से ज्ञान निष्ठा निष्ठारूप जिस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करता है तो ज्ञान तम प्रकार तथा तम प्रकार अर्थात ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमम दुबारा देखना यथाकर्थ एन प्रकारण और प्रकारण ज्ञान निष्ठा रूप से ज्ञान निष्ठा जिस प्रकार से अर्थात ज्ञान निष्ठा रूप से या ज्ञान निष्ठा से परमात्मा को प्राप्त करता है सरल शब्दों में जिस ज्ञान निष्ठा से परमात्मा को जिस प्रकार से अर्थात जिस ज्ञान निष्ठा रूप से परमात्मा को प्राप्त करता है तो उस प्रकार को अर्थात ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के क्रम को मेरे वचनों से जानो अच्छा जो ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमम है ना तो फिर एन प्रकारण जो का है उसका मतलब जिस क्रम से ज्ञान निष्ठा रूप जिस क्रम से परमात्मा को प्राप्त करता है तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के क्रम को तम करके किया ज्या है ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमम ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के उस क्रम को मेरे बच्चनों से जानो बातों पर ध्यान गया जब यहाँ तम प्रकार करके किया ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमम तो एन प्रकार का भी अर्थ क्या होगा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के क्रम से जिस ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के क्रम से परमात्मा को प्राप्त करता है ज्ञान निष्ठा की उस प्राप्ति के क्रम को मेरे बचनों से जानो अर्थात पूर्वक से कहेंगे ना ना विस्तार से न ना, ना ऐसा कहते हैं क्या समासेन संक्षेपी समासेन ज्ञान या परानिष्ठा ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको समाससे ये मतलब संक्षेप से ही कहेंगे ओम पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम गश्यती पूर्णस्या पूर्णमा पूर्णमेवा उचित ओम शांति शांति कल अष्टमी है कल